स्वस्थ नो तो यहाँ तक बता दिया पराविद्या परा और अपरा अपर तो विद्या को उन्होंने बता दिया ऋग्वेद है यजुर्वेद है सामवेद है अतर्वेद और वेद के जो छह अंग है तो अपर अच्छा विद्या और जिस विद्या के द्वारा परा मतलब परमात्मा को जाना जाता है वो तो, तो परा विद्या हो गई तो इसलिए यहाँ परा और अपरा का भेद दिया बीच में पूरा बक्ष ने किया था तो अपरा और पराका अपने भेद दिखा दिया किंतु ये जो पराविद्या है क्या वेद के अंतर्भूत है अथवा बहिर्भूत है तो वेद के बहिर्भूत ये दिया है वेद का मतलब नहीं रहा उसमें जैसे सांग क्या दि है वेद से बहिर्भूत है उपेक्षणीय है वैसे ही ये भी क्या है उपेक्षणीय हो गया वेद से बहिर्भूत है और वेद के लिए अंतर्भूत मानते हो तो अपर विद्या में आ जाएगा वेद नहीं कर सकते नहीं वेद से बहिर्भूत होने का तत्पर क्या है वेद माना जाए गीता आदमी तो, तो बहिर्भूत ही है वो वेदत है वेद का सम्मत है वेद अनुकूल है वेद से बहरबुल वेद से बिल्कुल भाई है वो वेद भाई है नहीं वो वेद तो भाई नहीं है ना तो तो मनुस्मृति आदि और ये तो अपने अपरा उपनिषद मान रहे ना। नहीं, नहीं, यहां है ना यहाँ जो प्रश्न है भगवान ना वही बता रहा हूँ उपनिषद है वेद के अंतर्भुत आया ही नहीं तो बात नहीं आई ना अभी विद्या तो वही उपनिषद है तो ब्रह्म को चर्चा जो है अपरा विद्या अपराधि अभी उपनिषद हाँ। तो ये वेद से बहिर्भूत है तो ग्राह्य नहीं होगा स्मृति कोटि में आएगा नहीं बहिर्भूत का तात्पर्य जो वेद के वेद वेद से बिल्कुल बहिर्भूत हो गया इसलिए ग्राह्य नहीं है वो दोहे तो दिया था ना और वेद के अंतर्भूत यदि मानते वो भेद तो नहीं, कर नहीं, नहीं कर सकते अपर में आएगा अपार भी नहीं आएगा परा पर भेद ही नहीं कर सकता भेद ही समाप्त होगा ना ये तात्पर्य आगे उत्तर दे रहा है देखे उपनिषदाम ऐसा हो जाएगा आगे उत्तर दे देखे तो उन्होंने क्या था ना वेद के अंतर्भूत बहिर बहिर्भूत बहिर्भूत तो है ही नहीं तो उसको अंतर्भूत स्वीकार करके समाधान कर पराविद्य है वेद के अंतर्भूत ही है तो अंतर्भूत होने पर भी वहाँ थोड़ा भेद किया जाता है दो एक शाब्दिक ज्ञान होता है एक आर्थिक ज्ञान होता है इसलिए मीमांसा ने कहा दिया है शब्द शाब्दिक और आर्थिक भेद किया है तो शाब्दिक ज्ञान वेद का मतलब है केवल शब्द ज्ञान वहां केवल चंदु के उपनिषद में भी नारद जी गए थे ना सनत कुमार के पास अधि ही भगवान करके तर किशो का मात्मा व्यक्त करके तो सनत कुमार तो जानते थे नारद कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है उसका ही भाई है ना रमा छोटा छोटा ये सारे विद्या का जाता है तो उन्होंने बोले आप कुछ जानते हो कि पहले बता दे दो उसके बाद में आगे बताऊंगा तुमने सारे गिना दिया ऋग्वेद सामवेद अतर्वेद चौसठ विद्या में जानता तो उन्होंने बोल दिया वहाँ मंत्र वा, आप केवल शब्द शब्दवित्त है शब्द का ज्ञान है अर्थ का ज्ञान नहीं ये सनत कुमार ने कहा दिया था तो वैसे यहाँ अपर विद्य का मतलब है वेद का मतलब है शब्द ज्ञान है जैसे तो वेद पाठ करते किसी घना तो वैधिक बोलते धड़धड़ धड़धड़ पाठ करेंगे किंतु तो वहाँ उसका अर्थ पूछेंगे तो घणानांत वा गुम क्या है पता नहीं और वही जो वेद का अंतिम ब्रह्म को बताने वाले उपनिषद अर्थ के सहित और उसके साथ वैराग्यदि से युक्त अनुसंधान करेंगे वही जो अपराविद्य का अंतर होता है उपनिषद पर विद्या हो स्वामी जो वेद के मंत्र हैं अभी जैसे आपने अभी गण आनंद उसमें उसको अर्थ भी बोध होगा फिर भी उसको शब्द साम, नहीं, अर्थ सामान्य तो बोध होगा हाँ? जैसे जैसा अर्थ होना चाहिए उपक्रम वो बोध नहीं मोटा मोटा से भले भी हो ये तो बिल्कुल अर्थ बोध ना हो जी और बोध भी होगा उसको बोल सामान्य बोध बोलते हैं दो बोध होते हैं ना एक उपक्रम उपमवार द्वारा गुरु के पास जाके जो अध्ययन किया जाता है जी। तो वो विशेष बोध तो वही जो विशेष जो बोध है वैराग्यदि से युक्त तभी जाके वो पराबुद्ध में परिणत हो जाता तो जिसको अपरा कह है, तो है। वैराग्य आदि से युक्त नहीं वहाँ वैराग्य आदि नहीं वो केवल शब्द स्वर सहित उच्चारण करते हैं मोटा मोटा गुरु का मतलब वहाँ वैराग्य आदि से युक्त चतुष्ट के बाद शब्द शब्द का का जो अर्थ भी का अर्थ भी बोध होगा एक एक होता है शाब्दिक ज्ञान एक शाब्दिक ज्ञान एक, हाँ। एक उसका शब्द प्रतिपाद्य अर्थ ज्ञान ये हाँ। शब्द के जैसा मान दीजिए वेद पढ़ते हुए उसका अर्थ वेदिक सामान्य ईशावासी मतलब ईशा सर्वत्र ईश्वर है सामान्य मोटा मोटा हो गया में आ गए तत्व अर्थात तू परमात्मा है बस इतना सुनते गए माने यहाँ लक्षणा से तात्पर्य है अर्थबोध से यहाँ से जो लक्षणा में जाए तो रूप से बात करेंगे यहाँ शब्द ज्ञान हो तत्पद से भी जो वाच्यार्थ है वो ईश्वर तो हम जानते ही हैं अर्थ होता सामान्य तो जानते हैं विशेष रूप से वैराग्य गुरु के सन्निधि में बैठा की लक्षणा की बात होगी सेवादी के द्वारा जो जानते है तभी वो पराभित ये बता रहे भी भगवान वही ज्ञान शब्द राशि कोई ज्ञान वेद ज्ञान माना है तो माने आगे बताएंगे मतलब ज्ञान दो प्रकार है शब्द ज्ञान है अर्थ ज्ञान है वेद तो बहुत बोलते है इसका अर्थ से अनुसंधान नहीं करते नाम तो वैदिक है पूरा अर्थ नहीं जानते जानते मोटा मोटा ऊपर ऊपर भले उपक्रम संवाद के द्वारा नहीं माने अर्थ जान भी तो जो उसमें अर्थ हाँ वाच्य अर्थ भी निर्णय होता है ना हाँ। जैसा मान लीजिए हम बताए असतोमा मदग तमसोमा तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्यु और अमृता गए असतो मदग मतलब क्या हुआ मोटे मोटे लिखा रहता है असत से मुझे सत के ऊर ले जाओ तमसोमा तमस से ज्योति के ऊर ले जाओ मृत्यु से मुझे अमृत की मृ तरफ ही बोल बस ये वो शब्द हो गया इसका अर्थ ये नहीं इसका हाँ, इसको क्या लेंगे तो, तो उसमें जो अर्थ बता रहे तो ना। है, हाँ। तो इसको ये वो तो शब्द मतलब केवल शब्दार्थ ये शब्दार्थ नहीं है हाँ। असतो मे जो आप याद किया है ना वो शब्दार्थ हो गया हो गया और वाच्यार्थ बोलते असत से मुझे सत्य ओर ले जाओ ये वाच्य उसका जो अर्थ हो गया और असतो मत तमसो मत तम से मुझे प्रकाश के बोले अर्थ हो रहा है ना वो और मृत्यु से मुझे अमृत हो गया केवल बच्चे भी बोलेंगे तो तो बोलते अर्थ हाँ। बोध नहीं ये अर्थ किन्तु इसका अर्थ ये नहीं जी, तो क्या है इसका गहरा अर्थ है तो क्योंकि जो पहले वाले दो मंत्र है ना वो तीसरा मंत्र उसका अर्थ बता रहा है हाँ। असतो मदग मे ईश्वर वाष्य कही व्यक्ति एक और कर्म लिया है असत क्योंकि आगे है ना असतोमा मदग मया तमसो म्योतिर्ग माया मृत्यु और माँ मृत्यु शब्द है ना दोनों में जाएगा ऊपर वाले अमृत दोनों बाद वाले शब्द में जाएगा असत का मतलब मृत्यु जी असतोमा असतो बोल तो अमृत तीसरे मंत्र में अमृत है आहा. ना तमसो बोलते मृत्यु ज्योतिर्गमय बोल तो अमृत तीसरे मंत्र में है नाथ जो है तो लक्ष्यार्थ है उसमें जाना लक्ष्यार्थ नहीं तो को भी है ना पूरा बड़ा का इसका अर्थ यही विचार करने पर असत का मतलब असत वही मृत्यु वो जो तीसरा मंत्र बता रहा है ना वो मृत्यु तो मृत्यु का अर्थ क्या वाचकार वहाँ ये जो अशास्त्रीय कर्म और अशास्त्रीय ज्ञान वही मृत्यु वहां भी देखिए अविद्या मृत्यु तीर्थ विद्या अमृतम स्मृति ईशाच अविद्या के द्वारा मृत्यु को बार होता है अविद्या का मतलब कर्म आप ही अपेक्षिक और मृत्यु का मतलब जो लौकिक कर्म और लौकिक ज्ञान ये मृत्यु है कुछ को यहाँ लेना तो असत का मतलब वहा मृत्यु तीसरे में बताया हु। मृत्यु का मतलब है अशास्त्रीय कर्म और अशास्त्रीय ज्ञान वो मृत्यु क्यों है मृत्यु का कारण है इसलिए मृत्यु का उससे हटा करके असतो मत तो सब कहे तीसरे मंत्र में जो अमृत बताया ना वो ही लेना तीसरे मंत्र में है ना अमृत अमृत तो लेना अमृत का मतलब वहां शास्त्रीय ज्ञान और शास्त्रीय कर्म ये अमृत का हेतु हो गया तो निचोड़ के उसका सार है असाधकता असाधकता अवस्था से मुझे साधक अवस्था में ले जाओ ये दूसरा प्रथम मंत्र का तो दूसरा मंत्र है तमसोमा ज्योतिर्गमया तो तम शब्द से भी मृत्यु लेना hmm. ज्योति शब्द से भी अमृत लेना तीसरे मंत्र में जो आया है ना वही शब्द ऊपर लेना तो तमसोमा बल तो मृत्यु से yeah. तमसो में मृत्य। yeah. मृत्यु मतलब अज्ञान आदि hmm. और उसे तमसोमा का मतलब देवत्व hmm. मुझे देवत्व को प्राप्त करता मतलब मुझे साधकता अवस्था से हटा करके सात दयावस्था में पहुंचा देता हूँ ये दूसरे मंत्र का चौथा तो बस किसरा? ये तो दूसरे का तीसरा तीसरा हाँ। का वही अपना मृत्युर्मा वो तो दूसरा सतो मतग तमसोमा हाँ मृत्यु और माँ अमृतम गाय मृत्यु और माँ अमृत दोनों का समुचय क्योंकि इसका मृत्यु दोनों में उधर लिया अमृत दोनों में उधर लिया मृत्यु शब्द से पहले में भी लिया दूसरे में भी अमृत शब्द से उसमें दोनों में पहले से तो साधक बना पहले आसाधक है साधक से ले जाओ बाद में साधक से मुझे साध्या साध्य बन गया हाँ तीसरा समूचे दोनों का तीसरे में जो है ना मृत्यु और महामृतमृत्यु किसका अर्थ है पहले असाध शब्द से ले आता उसका भी मृत्यु अर्थ है दोनों हो गया, दोनों का अमृत करना तो दो का अर्थ तो इसीलिए ये हो गया अपना उपक्रम उपसोमवार के द्वारा अर्थ होता है इसलिए हम बता ना न मतलब ऐसी बात नहीं है अरे पूरा पक्ष जी आपने दो विकल्प करके दोनों से निराकरण किया था वेद के अंतर्भूत है अथवा बहिर्भूत है ऐसी बात नहीं वेद के अंतर्भूत की क्योंकि वेद के बहिर्भूत हो तो उसको प्रामाणिक माना ही नहीं सकता तो पराविद्या क्यों किया आपने अब आप पराविद्या होना चाहिए उसका समाधान सुनो पूरा पक्ष कहेंगे सिद्धांत कहेंगे आपका दो विकल्प में दूसरा विकल्प हम लोगों को सम्मत नहीं है वेद बहिर्भूत इसका मतलब क्या है वेद के अंतर्भूत हो गया तो पूरा भक्ति दोबारा पूछेंगे यदि वेद के अंतर्भूत है उसको पराविद्या क्यों कहा तो सिद्धांत कह उसके विषय में सुनो वेद्य विषय विज्ञान से तो एक एक ही शब्द से वाषा करने एक ही सूत्र से उत्तर दे शंका में यह भी तो शंका की ना कि ऋग्वेद आदि से यदि बाय है तो वो पराविद्या नहीं होगी नहीं वो उपेक्षा नहीं है बिल्कुल हाँ, यहां पराविद्या भी बोला वो नहीं संभव नहीं है उससे तो बिल्कुल उपेक्ष है कथम पराविद्या। तो भी, पराविद्या भी नहीं नहीं दो विकल्प किया हाँ, उनको पूरा पैसे का मतलब है पर खंडन करना परा विद्य सिद्ध नहीं कर सकते वेद आदि से बाहर वाली को भी पराविद्या होगा नहीं वेद के अंतर बोता है तो अपरा हो गया तो पराभेद कैसे किया ये तात्पर्य तो सिद्धांत देखे भाष्य कार्य जी का एक कला है विशेषता है पहले जितना भी बताना है ना एक शब्द से बताएंगे जी। उसी का नाम है सूत्रात्मक भाई उसी का वाक्य क्या उसका विस्तार। हाँ देखिए वेद्य विषय विज्ञान विवक्षित यहाँ जो हमारा पढ़ा विद्या का मतलब है कि वो क्या है वेद्य जो वेद्य विषय ज्ञान बतलाना ही इष्ट है केवल शब्द ज्ञान नहीं है शब्द के द्वारा जो ज्ञेय पदार्थ है उस ज्ञेय जो पदार्थ है उस विषय को जो ज्ञान बताना ही अभिष्ट है उसका बोध करना इसलिए अपर के अंतर्भूत होने पर भी वो पर कोटे में जाता है उसी का आगे वाक्य कर रहे देखे इसी का विवक्षा कहते हैं वक्तुर इच्छा वक्ता की जो इच्छा है जो वक्ता ये जो शब्द प्रयोग कर रहे है इसका क्या अर्थ है वक्ता का एक भाव होता है किस में प्रयोग, प्रयोग कर रहा है वही इंटेंशन हाँ वक्ता का जो भाव है उसको देकर जाता है किस अर्थ में प्रयोग कर रहे कर तो इसलिए वक्ता तो यहाँ श्रुति है यहाँ तो श्रुति है वक्ता उसका विवक्ष बता रहे उपनिषद वेद्य अक्षर विषय ही विजान विज्ञानम परविद्या इति विद्या कर रहा है यह उपनिषद अक्षर विषय यह जो यही अभिष्ट है उपनिषद वेद्य मतलब उपनिषद के द्वारा जाना जाए जो वेद्य है अक्षर है और तो उपनिषद वेद्य अतः उपनिषद का ज्ञेय अक्षर विषय विज्ञान अभिप्रेत है और आपरे, आपरे विद्या में ये नहीं है बोल उपनिषद वेद्य बोलते ज्ञेय अतः जानने योग्य वो कौन है अक्षर विषय अक्षर विषय उपनिषद के द्वारा वेद्य भी है और अक्षर विषयक विज्ञान ऐसे विज्ञान यह प्रादान्येन नवक्षित यह मतलब पराविद्या में यह पराविद्या परा विद्य में विद्य में प्राधान्य बोलते प्रधानता रूप से यही बतलाना इष्ट है क्या उपनिषद वेद्य भी होना चाहिए और अक्षर ब्रह्म भी होना चाहिए यही बताना इष्ट है ऊपर कया तो? ना उपनिषद शब्द राशि फर्स्ट बता रहे हैं ना उपनिषद शब्द राशि यहाँ उपनिषद शब्द राशि बताने में तात्पर्य नहीं है शब्द राशि मतलब केवल शब्द ईशावाश्य फटाफट ये शब्द राशि हो गया अक्षर विषय एक माने परमात्मा संबंधी बोल अक्षर बोल दो, दो परमात्मा अक्षर बताएंगे संबंधी छठवे मंत्र में बताएंगे अधम करके है ना ये छतु बता ये अक्षर ब्रह्म का उपनिषद वेद्य भी होना चाहिए और अक्षर ब्रह्म का विषय भी होना चाहिए तो उसको बताने में ही यहाँ विवक्षित है और ना उपनिषद शब्द राशि उपनिषद शब्द राशि नहीं है केवल शाब्दिक रूप से नहीं है जैसा कोई शब्द तो टेप भी बोलती टेप ने आप रिकॉर्ड किया जैसा आप बोल जाए ना आपसे भी बढ़िया बोलने के टेप तो उसको थोड़ा उसका अर्थ पता है जैसा फटफट फट फटफट फट, फट, फट, फट, बोल रहे शब्द राश जैसे ये हो गए थे खंडनकार थ्री हर्ष मिश्रा श्री हर्ष मिश्रा जी तो वहाँ कश्मीर में गए थे कश्मीर के जो काश्मीर का राजा है ना विद्वान को बहुत सम्मान देते विद्वान का गढ़ था ना तो काश्मीर गए अभी सोचा वो ये छोटा था या से बहुत छोटा था तो राजे के पास जाएंगे कैसा ऐसा तो जा नहीं सकता कोई ना कोई परिचय होना चाहिए तो विचार कर रहे थे पेड़ के नीचे बैठ के कैसा जाएंगे किसको पकड़ेंगे कैसा जाएंगे राजा करके उसी समय में वहाँ काश्मीर के दो बड़े शेतों में क्या आपस में झगड़ा हो रहे थे ये झगड़ा इतनी बढ़ गई इतने बढ़ गए, गए बहुत तो राजे के पास शिकायत ले गए राजा ने निर्णय लेने के लिए पूछा क्या आप जो झगड़ा कर रहे थे तो कोई सुन रहे थे वो पेड़ के नीचे एक बालक बैठा था वो सुन रहा था दूसरे तो हर्ष को उसको बुला दिया आपने सुना उन्होंने पूरे बताए। पहले इन्होंने ये बताया उसके बाद ये बताया इसके बाद ये बताया जैसे टेप होता ना वैसा किंतु तो अर्थ मुझे पता नहीं मुझे अर्थ पता नहीं काश्मीर भाषा से झगड़ा कर रहे थे ना अभी देखिए शब्द तो जान हो गया उसको किंतु उसका अर्थ तो वैसे उसको शब्द राशि कहते तो इसलिए बोले ना उपनिषद शब्द राशि केवल शब्द राशि नहीं किंतु तो शब्द प्रतिपाद्य जो अर्थ है वो भी होना चाहिए और पराब्रम्ह को विषय भी करना चाहिए <coughs> नहीं तो शब्द प्रतिपाद्य अर्थ इतना ही यदि लेते हो तो अपर विद्या में भी होगा जैसा दर्श पूर्णिमा साग काम तो दर्श मतलब क्या है अमावास्य के दिन नहीं। करने नहीं। वाले तीन याग पूर्णिमा मतलब पूर्णिमा के दिन करने वाले तीन याग और इस याग करने वाला क्या है स्वर्ग को प्राप्त कर।, कर अर्थ तो बोध हो गया किंतु पराब्रह्मा को विषय नहीं कर रहा है अर्थ ज्ञान भी होना चाहिए साथ साथ अक्षर का विषय करना चाहिए तभी जाके उपनिषद परावित शब्द के साथ साथ पदार्थ का भी बोध हाँ पदार्थ बोध भी हो और पर्रह्मा का विषय भी करें भाषा करने दो दिया यदि अर्थ का बोध भी यदि हो गया जैसे दर्श पूर्णिमा सामचे जाऊं ये शब्द हो गया और उसके बाद अर्थ भी हो गया आपको इतने से नहीं चलेगा किन्तु तो ये प, अक्षर को विषय नहीं कर रहा है दो विशेषण देना इसलिए न उपनिषद वेद शब्द है ना तो सर्वत्र शब्द राशि विवक्षिता ये चार वेद को गिना दिया ना अपर विद्य में ये तो शब्द राशि को लेकर बताया अर्थ का अनुसंधान करके नहीं में में जो है शब्द में चार वेद बता दिया वो शब्द शब्द वो शब्द शब्द राशि राशि को लेकर जैसे में है ना नारद होगा तुम केवल मंत्र वित्त है शब्द वित्त है तत्व वित्त नहीं हो पदार्थ वही है वेद शब्द किंतु वेद शब्द के द्वारा सर्वत्र सर्वत्र मतलब जहाँ अपरा विद्या का ग्रहण किया ना ऋग्वेद युर्वेद सामवेद सर्वत्र शब्द राशि विवक्षिता केवल शब्द की राशि मतलब शब्द समुदाय उतना ही शब्द राशि अधिगमे तो यदि पूरा बक्ति कहेंगे शब्द राशि का ज्ञान होने पर वहाँ तो शब्द राशि तो हो गया तो शब्द राशि तो बड़ा विज्ञा भी है उपनिषद भी शब्द राशि नहीं है क्या परमात्मा को भी विषय कर रही है ना नहीं आक्षेप कर सकता उसके समाधान कर रहा है शब्द राशि अधिगमे बल इसलिए बोल रहे उपनिषद भी शब्द राशि है ईशावास्यम धड़ धड़ धड़ पाठ करते तो शब्द राशि नहीं हुआ तो वेद भी शब्द राशि हो गया ये भी शब्द राशि हो गया अंतर क्या है तो यहाँ अंतरधिकार है तो शब्द राश्यादिगमे भी कौन परा विद्या वो भी शब्द राशि है यम अंतरेण भले ही वो शब्द राशि है होने पर भी यत्तर बोलते प्रयत्नांतर होना चाहिए प्रयत्न पूर्वक और भी प्रयत्नातर है एक और गुरु अभिगमन आदि लक्षणम तो प्रयत्न पूर्वक गुरु उपस्थिति होता है गुरु के पास जाके उपसत्य मतलब गुरु के पास जाने का नियम का नाम है गुरु ना उसका कैसे जाने गुरु के, हाँ, के पास अतः सवित पानी होकर जाके हुं। हुं। मतल僕... ये गुरु के पास जाने का विधि नियम का नाम है गुरु उपसत्य गुरु के शरण में संपन्न होकर वो तो है बाद में अपना ये समित पानी होकर हाँ वही समित पाणी होकर सोत्रे ब्रह्मनिष्ठ उपगच्छेत आता है तो गुरु अभिगमनादि लक्षण तो उपसत्ति एक और वैराग्य और साथ साथ उसमें वैराग्यादि होना चाहिए वैराग्य वैराग्योपलक्षण बोलते विवेक वैराग्यादि से युक्त तो वैराग्यादि न अक्षरादिगम संभवती स्पष्ट बता रहे हैं एक तो यत्नातर के बिना और गुरुपसत्य और वैराग्य आदि यदि ना हो वो अक्षर का बोध नहीं हो सकता है ये वाला वेद का अध्ययन तो किया शब्द राशि का उसमें उपनिषद का भी अध्ययन किया किंतु तो इसके बिना वो संभव नहीं अंतरेण तो बिना गुरुवाभिगमादि लक्षणम अंतरेणा वैराग्यम च अंतरेणा यहाँ पर अंतरेण जोड़ दीजिए वैराग्यादि अंतर है न अक्षराधिगमा संभवती उस अक्षर का बोध नहीं इसीलिए शब्द राशि से इनमें अधिक प्रयत्न है कौन अधिक प्रयत्न एक गुरुपत्य सत्य और वैराग्यादि तभी जाके वो पराविद्य माना जाता है प्रतककरणम इसलिए उसको अलग किया है अपरा विद्य के अंतर्भूत है वेद के के अध्ययन लिए भी गुरु तो चाहिए परंतु हाँ पर इतना नहीं है वहाँ भी है वहाँ भी गुरुपाशक्ति वैराग्य विशेषये परंतु आगे वैराग्य आदि भी एक विशेष मूल है वहाँ भी सेवा विवाह करके है गुरु उपाशत्य वहाँ भी है परन्तु वैराग्य आदि की बात है इसमें विशेष और वहाँ सामान्यता चले गए हैं विशेष और भी विशेष होना चाहिए वहाँ तो गुरु सत्य गए इतनी श्रद्धा भी ना हो यहाँ श्रद्धा भी अवश्य होनी चाहिए साधन चतुष्टय में आ गए आ गए इसमें तो इसलिए वैराग्यादि विशेष हो गए संभवती इतनी पृथ्ककरणम अपरा विद्या के अंतर्भूत होने पर भी इसको क्या है परा विद्या कहा गया एक होने पर भी इसको अलग किया ब्रह्म विद्या या पृथक इसलिए ब्रह्म विद्या को अलग किया है ब्रह्मा उस ब्रह्म विद्या पर विद्या कथनम चैती उस ब्रह्म विद्या को यहाँ परा कहा दिया अलग इसलिए कि यद्यपि हई वेद के अंतर्भूत है, है। किंतु उसके थोड़ा विशेष होने से इसको अलग अधिकारी के, के लिए विशेष है इसको परा विद्या कहा दिया थोड़ा अंतर किया जैसा सोना भी धातु विशेष है लोहा भी धातु विशेष है <muchy> दोनों धातु ही है <muchy> किंतु धातु होने पर भी उसके अपेक्षा इसको खरीद करने वाले कम है श्रेष्ठ है <muchy> इसलिए उसको सोना कहा दिया उसको लोहा कहा दिया तो दोनों धातु है इसलिए वहां भाषा करने वहाँ उपनिषद में देखे आया प्रयोग किया सोने को भी सोने को भी आया उसको कृष्ण आया कहा दिया लोहे को काला लोहा कहा इसको भी भी भी भी लोहा है है। है, है, सोने को धातु विशेष ही सभी हैं, हीरा माला बनाकर डालते बना कर डालते है तो सब पत्थर ही तो वैसेंतर हो हु गया तो इसीलिए कथन हम चयते तो उसके बाद आगे पराविद्य बताने जा रहे हैं उसका विषय देखिए विषये कर्त्रादि अनेक कारक कारवार द्वारण वाक्यान काला अत्र अनुष्ठे अर्थो अस्ती तो जो ऊपर अभी मंत्र चलेगा उसके संबंध में पहले बचा है भूमिका है भूमिका आगे जो आ रहे है ना पराविद्या का विषय उसके लिए भूमिका बता तो दोनों में अंतर कर रहे हैं और अपराविद्य में थोड़ा अंतर दिखा रहे तो अपरा विद्या आदि है ना उसका विषय शब्द सुनने से आपका काम नहीं होगा शब्द सुनने के बाद भी आपको प्रयत्न करना पड़ेगा जैसा मान दीजिए प्राप्ति के जैसे दर्श पूर्णिमा व्याम स्वर्ग काम आपने सुना और आत्मा के विषय में भी आप सुन रहे एक तो यागा के विषय में सुना आत्मा के विषय में सुना तो यागादि विषय सुनने से आपको काम नहीं होगा उसके बाद आपको सारे सामग्री क्रिया करना पड़ेगा याग करने के लिए है ना सामग्री का एकत्रित करना दे पड़ेगा दे सब कुछ किंतु तो उपनिषद में कोई बाह्य सामग्री नहीं है जो सुना है उसी का अनुसंधान करना ये दोनों में अंतर अंतरिका निकाल यहाँ कोई बाह्य नहीं है मा, मानसिक प्रयास है जितना आप सुने उतने को ही अनुसंधान हाँ, है उसके लिए आपको बाजार में जाके सामान लाओ वेदी बनाओ एक करो कुछ नहीं था। फल में होगा भी तो तो ना हाँ इसका नहीं नहीं अदृष्ट है ये तो ये तो अभी विद्या में जो भेद कार है थोड़ी नहीं नहीं वो उपनिषद का है ना वो फल में नहीं उपनिषद में उपनिषद का दृष्ट फल है अज्ञानिवृत्त वो भेद नहीं दिखा रहे अभी मतलब चर्चा नहीं हो रही है प्रयत्नों को लेके बोल रहे ज्ञानफल अज्ञान मानते हैं वो फल को लेके नहीं दोनों अंतर क्या है एक बस पराविद्या है उसको बाह्य प्रयत्न की अपेक्षा नहीं है अपर विधेय के लिए बाह्य प्रयत्न ये बताया जाए यथा विधि विषय उसका आगेअन्वय विधि विषय वाक्यर्ता वहां लेना आगे पंक्ति है ना उसका अन्वय वहाँ जैसा विधि विषय मतलब जहाँ शास्त्र ने विधान किया है कौन कर्म विधि जहाँ स्वर्श होता है ना कर्म कांड हो अथ उपासना विशेष रूप से कर्म है तो विधि विषय का मतलब संबंध लेना विषय अर्थ है संबंध तो अर्थ हो गया विधि मतलब कर्म कांड के संबंध में वाक्यार्थ आगे द्वारे ना वाक्यर्थ है ना तो वाक्यर्थ के वाक्यो का जो अर्थ जैसा मान दीजिए उदाहरण में दर्श पूर्णिमासाभ्याम अथवा ज्योतिषो में न यजेता ज्योतिष में न यजेता अभी ज्योतिषो में न है ये विधि वाक्य है विधिवाक्य उसको कहते हैं जहाँ आदेशात्मक वचन हो करो करना चाहिए जहाँ आदेशात्मक वाक्य होते हैं ना उसी का नाम है विधि वाक्य तो ये ज्योतिषो में न यजेता ये, ये हो गया वाक्य वाक्यर्थ उसमें ज्ञान कालाद अन्यत्रा ज्ञान कालाद मतलब तो आपने वाक्य सुना उस वाक्य अर्थ ज्ञान के अतिरिक्त समय सुनने मात्र से नहीं उसे अतिरिक्त ज्ञान के समय से भिन्न कर्तादि अनेक कारक का उपसंवा द्वारा वहन वही कर दीजिए ऊपर है ना कर्तादि अनेक कारक का उपसंवा द्वारा अग्निहोत्रादि लक्षण अनुष्ठेय अर्थो अस्थि वहासा मान दीजिए दर्श पूर्णिमा इजेता अथवा ज्योतिषोम एजेत कहा विजय वाक्य आपने सुना और इस अर्थ का ज्ञान बोल तो ज्योतिषोम मतलब जो स्वर्ग चाहते हैं ज्योतिषोम के द्वारा याद करे इतने से काम नहीं होगा जो है इससे भिन्न आपको वहां करने वाला करता हो और उसके बाद अनेक साधन जितने जितने भी है। है सब हाँ, भी हैं सब अनेक कारक उसके द्वारा लक्षणों नीचे लेना अग्निहोत्र आदि जो याग है ना अनुष्टे तो वहां ना। इसमें विधि वाक्य ज्ञान होने पर जो है उसका प्रयास होगा मतलब विधि वाक्य आपने सुना उसके बाद करने के बाद भी वो उसका अर्थ को करने के लिए आपको करता है कर्ण है संप्रदान आदि अनेक सामग्री के द्वारा अग्निहोत्र आदि आपको केवल सुन्य मात्र से नहीं होगा नहीं होगा हो ये हो गया किस में विधि वाक्य में न तथा ये तथा न यह मतलब पराविद्या में ऐसी बात नहीं पराविद्या विद्या विषय यह पर विषय महान कर यह पराविद्या विद्या विषय तथा जिस प्रकार अपर विद्या है कर्म विषय विद्या है वह सुनने के बाद आपको कर्ता है कर्म है संप्रदान है नाना प्रकार के करना पड़ेगा किंतु यह नहीं है यह क्या है वाक्यार्ता ज्ञान समकाल तो पर्यवस तो बहती अपर विद्या में जो वाक्यार्ता है क्योंकि बस पहले शब्दार्थ उसके बाद वाक्यर्थ क्योंकि नियम है वाक्यार्थ बुद्धिवन प्रति वाक्यर्थ घटक यावत् पदार्थ ज्ञान कारण मानते हैं इसलिए पद पदार्थ का ज्ञान आपने हो गया उसके बाद वाक्यर्थ ज्ञान तो यदि पर्यावसित मतलब उससे समाप्ति में वाक्यर्थ ज्ञान समकालये व तो वाक्यर्थ का आपको ठीक ठीक से बोध हो गया कुछ काल में तो पर्यवश तो कुछ काल में समाप्त हो जाता है कर्म कांड में वाक्यर्थ बोध होने से काम नहीं चलेगा क्रिया ज़्यादा करना पड़ेगा इधर उधर तो यहाँ वाक्यर्थ के साथ ही समाप्त हो जाएगा ज्ञान समकाल एव तो पर्यवश तो बहुत पर्यवशित समाप्त हो जाता है केवल शब्द प्रकाशिता ज्ञानमात्रनिष्ठा व्यतिरिक्त अभावात् केवल शब्दमात्र केवल शब्द मतलब शब्द का अर्थ भी होना चाहिए वहां केवल शब्द से अतिरिक्त तो बाह्य क्रिया होती है यहाँ केवल शब्द है उसका जो अर्थ इसलिए बोल केवल शब्द प्रकाशित प्रकाशितार्थ केवल शब्द प्रकाशित मतलब जो शब्द सुना उसका ये वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ को भेद करके उसका विवेचन से काम होगा उससे अतिरिक्त कोई बाह्य क्रिया नहीं केवल यहाँ मानसिक रहेगी तो केवल शब्द प्रकाशित अर्थ ज्ञान मात्रा केवल शब्द से शब्द के योग से जो प्रकाशित होने वाला जो अर्थ ज्ञान में स्थिति कर देने से ही आपका काम हो जाएगा इसका और कोई प्रयोजन नहीं क्योंकि श... अर्थ ज्ञान मान तत्व ज्ञान हाँ अर्थ ज्ञान बोलो तो तत्व ज्ञान मतलब शब्द का एक अर्थ तो होता है ना इसलिए वाच्यत् लक्ष्यता दोनों लेना पड़ता है यहाँ वाच्यार्थो को लेकर कभी कभी लक्ष्यार्थो को लेकर क्योंकि शब्द शब्द में एक शक्ति रहती है ना शब्द में एक शक्ति रहती है तो इसलिए कहा है सक्तम पदम सभी को पद नहीं मानते शक्तम पदम शक्त पद मानते तो इसलिए वो जो शक्त पद चार प्रकार के मानते चार प्रकार से माना जाता है एक है यौगिक माना जाता है यौगिक पद यौगिक पद मतलब यवयवार्थ्य थे वहाँ केवल अवयव के द्वारा ही बोध होगा अवय मतलब प्रकृति प्रत्यय के द्वारा ही वहाँ बोध हो सकता है management... जैसे पाचक पाचक तो है पचतक पाचक किसका नाम नहीं है तो पचत इति पाचक ये प्रकृति प्रत्यय के द्वारा ही बोध हो रहा है उसका अर्थ इसको बोलते यौगिक और दूसरा एक रूढ़ शब्द होता है रूढ़ का मतलब अनादितात्पर्य वहाँ प्रकृति प्रत्यय नहीं चलेगा आपको अनादितात्पर्य महादेव महादेव तो उसका उत्पत्ति भी हो जाए जैसे गौमंडल है गौ गौ शब्द है गच्चे देते इधर ऐसा करे गौ शब्द करके गच्चे देते गौ तो सब कुत्ते भी सब गौ हो जाएगा ये रूढ़ी गौमंडल इत्यादि रूढ़ी शब्द है अनादिता और तीसरा मान है एक योगरूढ़ रूढ़ का मतलब दोनों योगिक भी रहेगा योग भी रहेगा रूढ़ भी जैसा पंकज पंकज शब्द है पंकज मतलब <सक्षण> हम कमाल लेते हैं पंकज आते पंकज पंकजा पंकज कहते कीचड़ कीचड़ में उत्पन्न होने से पंकज कहते कीचड़ में कीड़े मकोड़े भी होते बने गा इसलिए दोनों रूढ़ी भी लेना पद्म में योग रूढ़ चौथा है, है यौगिक रूढ़ उसका नाम है यौगिक रूढ़ यौगिक रूढ़ उसको कहते हैं योग करने से अलग अर्थ है रूढ़ी में उसका अलग अर्थ है यौगिक शब्द का अलग अर्थ रूढ़ी प्रयोग करने से उसका अलग जैसे उद्विदा एक शब्द है उद्विदा अरे उद्विदा का अर्थ एक वृक्ष का भी होता है पृथ्वी को उत्पाटन करके जो उत्पन्न होता है, वृक्ष हो गया एक उद्विदा नाम का याग भी है ये रूड़ी हो गया याग माने रूड़ी, याग में रूड़ी प्रयोग योगिक हो गया वृक्ष आदि में योगिक उसको बोलते हैं यौगिक रूढ़ तो इसी प्रकार शब्द का जैसा तत्वमस्या आदि है महावाद्य कभी शक्ति वृत्ति के द्वारा कभी लाक्षणिक वृत्ति के द्वारा अनुसंधान अर्थबोध होने से पर्याप्त है उससे कोई बाह्य क्रिया यहाँ नहीं कर्म में ये नहीं चलेगा तो यही बता तो कवल शब्द प्रकाशिता ज्ञानमात्रनिष्ठा व्यतिरिक्त अभाव कुछ अत्र परा विद्या अपर विद्या में केवल शाब्दिक तो ज्ञान होने से आपको भी चलेगा बाह्य क्रिया भी है तस्मा निचोड़ के बता रहा है इसलिए इह पराविद्याम इसलिए यह जो पराविद्या है जिसके द्वारा परमात्मा को जाना जाता है सविशेषेण सविशेषेण अक्षरण विशेषणों से विशे, युक्त जो अक्षर पराविद्य का विषय पीछे बताया था अक्षर है उस अक्षर का क्या विशेषण है इन विशेषणों से युक्त जो अक्षर है उसको यहाँ बताएंगे किससे यद अदृश्यम इत्यादिना आगे आएगा ना छठवा मंत्र ये तद अदृश्यम अग्राह्यम इत्यादि के द्वारा विशेषणों से युक्त वो जो अक्षर, अक्षर है उसको, उसको वक्षमाणम बुद्धो नहीं।, ये दे पे अभी नहीं कहा दिया नहीं। आगे आगे जो बताएंगे उसको बुद्धि में संवृत्त्य मतलब बुद्धि में समेट करके बिठा करके यद्य पे आगे बताया नहीं है तो आगे जो बताएंगे आगे बोल तो अभी भी बताएंगे उस बुद्धि में बिटा कर अत बुद्धि में ग्रहण करके स्वृत्त्य मतलब समेट करके बिटा करके सिद्धवत अतः उस बुद्धि में लेकर सिद्धवत अतः जो सिद्ध पदार्थ है ना वस्तु यद्यप अभी तक बताया नहीं किंतु उसको सिद्ध मान करके सिद्धवत परामृश्य ते यह सिद्ध वस्तु के समान उसका उल्लेख कर रहे आगे के मंत्र मंत्र मंत्र देखे हैं। हैं। देखे मंत्री यद्रेश्यम साम गोत्रम वर्णम चक्षुश्रोत्रा पाणीपाद विभुमगत सूक्ष्म दूतयोनिपश्य धीरा पूर्णमद पूर्णमद पूर्णा पूर्णम देश पूर्णशी वशिष्ठ